अपने हृदय की ग्राहिता एक बार पहचान केवल एक बार पहचान पहचान के बिना आप अपराधी हो आप है वो परमेश्वर को न पहचानना पाप है जो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिबद्ध थे है कुछ और समझ रहे हो कुछ है परमेश्वर और समझ रहे हो भूत भूताराम जी ने समझ लिया कि नहीं भले बने हो चार चार के दो जन भर भर याद जी के सामने एक भूत प्रकट हुआ और बड़ा लम्बा महाराज आसमान में दृप्रा सुर की तरह फैला हुआ चार चार जूजन के एक एक चार चार पोस्ट के हाथ जी ने देखा हाथ गए बोले अरे तुम ही हो मैं पहचानता हूँ मैं पहचानता हूँ पहचान गया भले बने हो लम्बक नाम अब आप अपनी नजर से तुकाराम की नजर को मिलाओ देखो क्या मजा नाम है नामदेव की रोटी लेके कुत्ता भागा और कटोरी में घी लेके दौड़े आवाज चुपड़ तो दो, इतनी जल्दी तुम्हें तो क्या है? है अरे मैं क्या तुम्हें तो खिलाए बिना खा जाऊंगा मैं पहचानता हूँ कुत्ता बन के तुम ही आए हो, जरा रोटी में घी लगा देने वो इसका नाम सृष्टि होता है न पहचान न सबसे बड़ा दोष सबसे बड़ा पाप दुनिया में है न पहचान सकना एक रियासत है यहाँ राज्य आपको तो ईश्वर कृपा से फूल ही फूल है फूल भी नहीं है सब तो उनके घर में एक लड़की का ब्याह निश्चय हुआ राजकुमारी का विवाह निश्चय हुआ जिस दिन बराट आने वाली थी राजकुमार आने वाला था और मंडप होने वाला था पाणिक ग्रहण उस दिन महाराज राजकुमार को कहीं युद्ध में जाना पड़ा शत्रु पर शत्रु ने चढ़ाई कर दी सामना करने के लिए जाना पड़ा ऐतिहासिक बात है भला हम राज्य का नाम जानबूझ के नहीं बताते तो पहले की प्रथा के अनुसार राजकुमार की तलवार भेज दी गई उस पर सिर रख के राजकुमारी के सिर में डाल दिया गया तलवार के द्वारा विवाह दुआ सम्पन्न हो गया थोड़े दिनों बाद राजकुमार विजयी हुआ उसके मन में राजकुमार हसी खेल मजाक मनोरंजन तो होता ही है वो महाराज विजयी होके चुपचाप अपने ससुराल में के गांव में आया आके वहां सराय में ठहके और महाराज ऐसी बुद्धि लगाई ऐसी बुद्धि लगाई और सा सीधा कुटनी पहचानता तो उसको कोई था नहीं लड़की को राजकुमारी को उसने राजी कर लिया कि वो आके एकांत में उसके साथ मिले और तो महाराज राजकुमारी आके मिली राजी हो गई उसके साथ रहने को संवाद करने को राजी हो गई अब राजकुमार ने बताया कि देखो तो जिससे तुम्हारा विवाह हुआ है वही राजकुमार मैं तुम्हारा पति हूं मेरे पहले तो हंस रही थी बोल रही थी प्रेम कर रही थी जब उसको मालूम हुआ कि ये तो मेरे विवाहित राजकुमार पति हैं तो ऐसा धक्का लगा उसको बेहोश तो होती देख पारे तो पति क्यों धक्का लगा क्यों बेहोश में क्यों मर गई वो तो उसका पति था बोले भाई उसने पहचाना अपना पति समझ के उसने प्रेम नहीं दिखाया था पति समझ के शावास करने को राजी नहीं हुई थे वो तो परपुरुष उस समझ के राजी हुए जिंदगी भर के लिए उसका जीवन कट गया था कि नहीं यदि वो जिंदा रहती और खुश होती तो उसका पति बार बार कहता कि तुम मेरे साथ मिलने के लिए थोड़ी आई थी तुम तो किसी दूसरे के साथ मिलने आई थी थे भगवान आपके सामने परमेश्वर है हजार हजार रूप में परमेश्वर है लाख हजार और आप जब किसी से मिलते हैं उसको तो परमेश्वर समझ के मिलते हैं आप प्रणाम करते हैं तो परमेश्वर समझ के करते हैं देखते हैं तो परमेश्वर को देखते हैं अरे बाबा अपनी बुद्धि के लिए कोई अवसर नष्ट मत कीजिए जहां विलय का अवसर हो फिर झुका देंगे जहां नमस्कार बोलने का अवसर हो वहां बहुत जहाँ प्रेम से देखने का अवसर मिले देख ले दे। जहाँ मुस्कुराने का अवसर हो मुस्करा लेकिन बाबा आपकी नजर वहां तक पहुँचना चाहिए जहाँ सबके दिल में बैठा हुआ जग पेखन तुम देखन तुम देख हारे फिर ऋषा मु जा सत्यता पे जड़ माया आस हाथ सत्यो भो हसहाया सारी प्रकृति में जो स्कन है उसको बोलते हैं विष्णु गुरुक्रम है वो गुरुक्रम तो देखो फिर दो हमारे हृदय में स्नेह का समुद्र उमड़ता रहे हम दूसरे को अमृत चलाते रहे रात हो दिन हो अपने को करवा मत अपने को जहर मत बनाइए अपने को तीर मत बनाइए अपने को भयावना मत बनाइए आप देख के दूसरा कोई डरता है क्यों डरता आपकी वाणी से दूसरे को चोट लगती है क्यों लगती है क्योंकि आप ईश्वर से बात नहीं करते हैं शैतान से बात करते हैं ये शैतान है कि नहीं इससे मतलब नहीं है पर आप देखते किसको है ये जो अपनी नजर को सुधारना है अपने मन को सुधारना है अपनी बुद्धि को सुधारना है अपने हाथ को सुधारना है अपनी चाल को सुधारना है इसी का नाम होता है अध्यात्म विद्या दूसरे को सुधारने का नाम अध्यात्म विद्या नहीं है एक सज्जन वृंदावन में आते हैं अभी रहते हैं तो महाराज कहते हैं कि महाराज हमारी पत्नी हमसे प्रेम नहीं करती है अब उनके मन में बड़ा। रोज, का है, वो रोज बोलता है हमारी पत्नी तो हमसे प्रेम ही नहीं करती है तो देखो ये जो तुम्हारे दिल में बैठ गया है कि हमारी पत्नी हमसे प्रेम नहीं करती है ये जो बैठ गया है तो उसका जब प्रेम आता है तो उसके प्रेम को बैरंग वापिस कर देता है ये पत्नी का दोष नहीं है कि वो तुमसे प्रेम नहीं करती ये तुम्हारे दिल का दोष है कि वो उसके प्रेम को स्वीकृति नहीं देता है तुम्हारा दिल ही एलर्जिक है उसका दोष नहीं है अयम में हस्तो भगवान अयम में हस्तो भगवत सुबंधु सुबंधु का उपाख्यान है ऋग्वेश में ये मंत्र है ऋग्वेश का मर गया था सुबंधु मर गया था सुबंधु राजा मर गया था ऋषि आया तो कहा था मर गया है मैं अपना हाथ घुमाता हूँ और उठा के बोला अयम में हस्तो भगवान ये मेरा हाथ भगवान हस्तो भगवत मंत्र इसी से अयम में हस्तो भगवान से शुरू होगा। बीस इक्कीस मंत्र का सुप्त है अयम में हस्ता शिवा विमर्शन जिसको हम छू दे उसका मंगल हो जाए ये मेरा हाथ नहीं है भगवान है और दूसरा तत्व ये है में हर तो भगवत ये मेरा हाथ भगवान नहीं है और भगवान से भी बड़ा वो ऐसा हाथ लेके काम करो ऐसा हाथ लेके काम करो ऐसी बुद्धि लेके काम करो ऐसी दृष्टि लेके काम करो तुम तो अपने जब अपनी दृष्टि बिगाड़ते हो तो तुम अपने आप को बिगाड़ देते हो बाबा अपने ऊपर तो कृपा करो अपने ऊपर तो कृपा करो अपना दिल तो ठीक रखो रक्षत रक्षत कोशाणाम कोशम हृदय सुरक्षित सर्वम सुरक्षित आप अपने दिल को बचाओ इसका नाम अध्यात्म विद्या है अध्यात्म मंडल है यदि तुम्हारा दिल ठीक नहीं होता है तो ब्रह्म रहेगा अपने घर में ईश्वर रहेगा अपने घर में माया रहेगा अपने घर में प्रकृति रहेगा अपने घर में परमाणु रहेंगे अपने स्थान पर पंचभूत रहेंगे अपने स्थान पर और तो क्या तुम बेचैनी की आग में जलते रहोगे ठीक करने की जगह है अपना दिल को बोलते हैं अध्यात्म विद्या समाज सेवी लोग समाज को ठीक करते हैं वो अपने को नहीं वो दूसरा पंडित ये वर्गवादी लोग मजदूर और पूंजीपति ये दूसरे वर्ग को ठीक करते हैं वर्ग को ठीक करते हैं ये मजहबी लोग अपने मजहब मानने वालों को ठीक करते हैं मजहबी दूसरे हैं इसमें समाज नहीं है इसमें वर्ग नहीं है इसमें मजहब नहीं है इसमें जाति नहीं है इसमें प्रांत और राष्ट्र नहीं है इसमें है वो दिल जिसमें सबका सार रहता है सबका माथक रहता है जो सच का चित का आनंद का सार है सचुदा नंद गान का मुंबा है वो दिल जो अपने दिल को ठीक करने में लगा है वो अध्यात्म पद का प्रतिक है और जो दूसरे को ठीक करने में लगा है वो पह नंदक्रुम कलरजता पारित यस्क्रीन सपदी निजपदे शांतवृत्तिपर्ग दर्शं दर्शन स्वरपतिम ब्रह्म निर्भेदा नश्कामंदम <Sessly> श्रुतिशिकर्रह्मे <Sessly> के कल्याण के लिए तीन मार्ग ज्ञानम करने से प्रतिष्ठित नान्य उपायों तो अब आप कल्याण की बात पहले निश्चय कर आपका कल्याण धरती पर रहता है कि आपका कल्याण में रहता है कि आपका कल्याण आत्मा है ये बात पक्की हुए बिना आपका रास्ता तय नहीं होगा आप क्या पाना चाहते हैं मान लो आप बहुत धन पाना चाहते हैं बहुत दुख पाना चाहते हैं ये कोई बुरी बात नहीं है बहुत अच्छी है पर अपने बारे में साफ तो होना चाहिए ना, स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या पाना चाहते हैं अगर आपकी बुद्धि में ही बात साफ नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हैं तो रास्ते का निश्चय कैसे होगा एक आदमी स्टेशन पर गया रेलवे स्टेशन पर पैसा हाथ में लेके फिड़की में डाल दिया हाथ बाबू मैं पूछा कहा की टिकट चाहिए बोले चाहे जहाँ की तो ऐसे टिकट लेने से क्या फायदा होगा आप कहा पहुँचेंगे आपको मालूम होना चाहिए कि हमको अमूक स्टेशन पर जाना है और अमूक जगह की टिकट प्राप्त करनी है हम बहुत ईमानदारी से ये बात आपको कहते हैं कि धन के रूप में भी भग रहा है भोग के रूप में भी भर भगवान का ही एक रूप है ये सब सारा विश्व भगवान की रचना है ऐसा मध्वाचार्य कहते हैं नैयायिक कहते हैं ये सारा विश्व भगवान का शरीर है ऐसा रामानुजाचार्य कहता है जीव भी भगवान का शरीर है और जगत भी भगवान का शरीर है भा कहते हैं कि संपूर्ण जगत के रूप में भगवान ही अपने संकल्प से प्रकट हुए निम्बार्काचार्य कहते हैं वही कार्य है वही कारण है व्यवहार तो दशा में वही द्वैत है सर्वार्थ दशा में वही अद्वैत है तो वही साह दि सहे वही इसका मतलब ये है कि संहिता जिसको हम बोलते हैं, ये जगत ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी में सोना चांदी हीरा मोती स्त्री पुरुष ये सब परमेश्वर के रूप इनको पाना चाहते हैं आप भी कोई गलती नहीं है आप बड़े प्रेम से इनको प्राप्त कीजिए हमारे अर्थ भी ब्रह्म ही है वो काम भी ब्रह्म ही है अर्थ जन्य सुख ब्रह्म है काम जन्य सुख ब्रह्म है धर्मजन्य सुख ब्रह्म है तो आप असल में सुख पाना चाहते हैं आपका ख्याल है धन से मिलेगा कि भोग से मिलेगा कि धन, धन से मिलेगा हम आपके ख्याल की सराहना करते हैं पर जिस चीज को पाना है उसके पाने का जो कायदा है जो मर्यादा है उसके अनुसार उसको प्राप्त कीजिए देखो आप व्यापार में व्यापार करके धन धन प्राप्त करो उसके लिए एक तो अपने से बड़े व्यापारी का संघ चाहिए हो व्यापार शास्त्र की जानकारी चाहिए लगन से व्यापार में लगना चाहिए कभी घाटा हो कभी कभी मुनाफा हो उसको सहते हुए चलना चाहिए आप व्यापार करने चलोगे और ग्राहक आएगा दुकान पर उसके ऊपर क्रोध कर बैठोगे कोई स्त्री आई आपकी दुकान पर और उसके प्रति काम चेष्टा करने लग जाते किसी की चोरी कर लोगे किसी की बेईमानी कर लोगे तो आपकी दुकान चलेगी नहीं चलेगी तो अरे ये बात आप ठीक ठीक अगर समझ जाओ तो आपको वेदांत की बात भी समझने में आएगी हो कि यही तो है और क्या है आप जिसकी दुकान पर जाओ उसका कुछ चुरा लो उसके उसको गाली देने लगो हाँ उधार ले आओ तो पैसा न चुकाओ तो फिर वो आपको अपनी दुकान में घुसने देगा तो व्यापार के लिए भी क्रोध छोड़ना पड़ता है जरा लोभ को कम करना पड़ता है आप यदि ग्राहक को यह समझाने लग जाओ कि ये माल तुम हमसे खरीदोगे तो हमको ये फायदा है ये फायदा है ये फायदा है इससे नहीं चलेगा ग्राहक को भी समझाना पड़ेगा कि हमारा माल लेने में तुमको ये फायदा है ये फायदा है ये फायदा है अगर ग्राहक की भलाई नहीं देखोगे तुम सिर्फ अपनी भलाई देखोगे तो तुम्हारी दुकान चलेगी तो अर्थ उपार्जन करने की भी धन पैदा करने की भी एक मर्यादा है तरसों तरसों एक जवान बालक हमारे पास आया था तो उसने अपने घर की बात मुझे तो नहीं प्रबुद्धानंद जी को बताया उसने बताया कि मेरी माँ की उम्र चालीस पैंतालीस वर्ष की है और मेरी पत्नी अभी 22 वर्ष की हैं। तो हमारी सास चाहती है कि 45 वर्ष की उम्र में मैं जितनी होशियार हूँ वो सारी होशियारी हमारी बहू में क्यों नहीं है किसी की खिटखित रहते हो घर में किसी की खिटकित रहते हो बिलकुल यही बात है बोला एक सज्जन आए बेदाल की जिज्ञासा लेके मेरे पास मैं उनको समझाने लगा और पूछने लगे समझाने लगा तर्क पर तर्क तर्क पर तर्क दो तो तीन घंटे हो गए तो किसी ने जाके उड़िया बाबा जी से शिकायत की कि तीन घंटे से मगज मार रहे हैं तो वो महाराज अपनी कुटिया में से उठ के जहां मैं बैठ के उसको समझा रहा अपनी कुटिया में वहां आए हाँ बुढ़िया बाबा जी खुद आए आ, और बोले कि 20 बरस में जो बात तुम्हारी समझ में आई उसको तुम तीन घंटे में समझाना चाहते हो तो हमारी जो अपेक्षाएं होती है ना जो हम लोगों से चाहते हैं उसको तो ठीक ठीक समझना चाहिए व्यापार करने के लिए व्यापार के बारे में जानकारी चाहिए उस चीज की मांग कितनी है चाहिए उसका उत्पादन कैसे होता है वो जानकारी चाहिए है? उसका विक्रय कैसे होता है वो चाहिए अपने से बड़े व्यापारी का संग चाहिए तब ना आपको व्यापार में सफलता मिलेगी कहिए थोड़ा ही एक दुकान खोली और पैसा बरस जाएगा तो अर्थ के लिए भी कुछ मर्यादाएं है होते हैं फिलहानी से एक सज्जन आए थे वहां विद्या मंदिर है बिरला जी का बड़ा तो भारी है वो तो वो तुलनात्मक फीसिस लिख रहे हैं कि बेलांत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें जो साधन चाहिए है वही साधन हमको वैज्ञानिक खोज करने में भी चाहिए है उनकी फीसिस का विषय है जैसे हम कोई साइंस खोज कर रहे हैं और हम दुश्मन के बारे में सोच रहे हैं उसके ऊपर क्रोध है द्वेष है तो हमारी खोज गहराई में नहीं जा सकती हमारी इंद्रियां चंचल हो रही हैं वो देखा वो देखा तो लेबोरेटरी में और मशीन लगा के हम देखेंगे तो ठीक नहीं दिखेगा अरे ये करना है ये करना है यहाँ जाना है वहां जाना है उपराउता नहीं होगी तो हमारी खोज गहराई में नहीं पहुंचेगी तो और मान लो खोज करने में कभी गर्मी लग गई कभी सर्दी लग गई कभी कोई रासायनिक अंतर पड़ गया हो अपने शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसको सह के खोज करनी पड़ती है अपनी सफलता पर श्रद्धा रखनी पड़ती है कि हम जो खोज कर रहे हैं उसमें जरूर सफलता मिलेगी अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है तो बोले महाराज ये वेदांतियों ने जो ये कहा कि वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधि सत्सम्पत्ति चाहिए वो तो हमको साइंस की खोज करने में विज्ञान की खोज करने में भी उसकी जरूरत होती है ये आपका साधन तो बिल्कुल वैज्ञानिक है एक पति पत्नी का झगड़ा क्या था वो कहते थे महाराज हम इसका कैसे विश्वास करें तो बात बात में झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं अभी एक बात कहकर आईडिया बिगड़ गया है ना? अब पति पत्नी का सुख कहा जहा बीच में कपट आ गया छल आ गया है झूठ आ गया मुसैमानी आ गई अंदर आ तो महाराज काम के सुख के लिए कामों को भोग के लिए भी परस्पर का विश्वास चाहिए है परस्पर का हित चाहिए है बिना विश्वास के भाई भाई कैसे रखे रहेगा पति पत्नी का सुख कैसे मिलेगा बिना विश्वास देखो काम शास्त्र की बात आपको यदि पत्नी को कुछ देर लेके खुश करना पड़े है कि साड़ी ले जेवर ले तो पति पत्नी का संभोग सुख अथम कोटि का हो जाएगा यदि उसको मनाना पड़े पड़े माफ करो बाबा हम छूते हैं, हैं अब ऐसी गलती नहीं करेंगे यदि मना के उसको प्रसन्न करना पड़े तो संभोग का सुख मध्यम कोटि का होता है यदि दोनों प्रसन्न हों खुश हों तब संभोग का सुख प्राप्त होता है उसमें भी विश्वास की जरूरत पड़ती है पत्नी पति पर पति पत्नी, पत्नी पर विश्वास करे एक दूसरे का भला चाहे एक दूसरे ममता हो मन में और अनन्यता है वो अनन्यता चाहिए यदि पत्नी ने अपने को फ्री कर दिया बिल्कुल अब उसका पति उसके ऊपर विश्वास करेगा तो पता नहीं बाबा कब किससे मिल जाए कहा चली जाए क्या ले जाए किसके घर चली जाए उससे तो छिपा के भी रखना पड़ता है तो चाहे धन कमाना हो आपको धन में परमेश्वर है वस्तु रूप परमेश्वर है और वो प्रत्यक्ष दीखता है परंतु उसकी प्राप्ति के लिए जो साधन है वो तो करो इसी से हम कहते हैं कि जो बड़े बड़े धनी लोग हैं उनको हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं वो अर्थ सिद्ध है अर्थ सिद्ध हैं, उनके पास अर्थ के रूप में परमेश्वर आ गया है अपने में संतुष्ट हैं, बोले बाबा हम तुम्हारे संतोष को बिगाड़ना नहीं चाहते तुम खूब संतुष्ट रहो अर्थ ही परमेश्वर है जो जग जागादी में लगे हुए धर्मात्मा लोग हैं हम आपको सुनाते हैं हमारे यहाँ एक बार रुद्राभिषेक था अभी बनारस में तो ये हुआ की काशी के जो बहुत बड़े धर्मज्ञ हैं वेदज्ञ हैं वो बुलाए जाएंगे उसमें महाराज बुलाए गए बोला तो आके सिला हुआ कपड़ा तो पहनते नहीं पांव में जूता पहनते नहीं भस्म भस्म लगाए आके बैठे तो जब मैं गया वहां तो और जो पंडित थे ना उन्होंने तो उसके प्रणाम किया किसी ने ओम नमो नारायण किया पर वो महाराज उठे नहीं जहां के तहा अपने स्थान पर बैठे क्योंकि वो धर्म सिद्ध है बोला वो धर्म सिद्ध है वो कहता है, हमको दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है हम अपने आप में तृप्त हैं परिपूर्ण हैं तो ये सोचना कि कोई अपनी निष्ठा छोड़ के हमारे पास आवे हम वैराग्य वैराग्य की बात नहीं करते हैं पूर्णता की बात करते हैं आप जो कुछ कीजिए उसमें पूर्णता का अनुभव तो कीजिए आपका रास्ता बिल्कुल ठीक है तो संसार की जो वस्तुएं हैं वो प्रत्यक्ष होती हैं वो प्रत्यक्ष माने इंद्रियों से उनका अनुभव होता है उनको आप बुद्धि और कर्म दोनों लगा के मिला के उनका निर्माण कर सकते हैं ये आपका शरीर जो है ना इसमें दो चीज है आप ध्यान से देख लो एक तो कर्म है तो माने पांव से चलते हैं हाथ से करते हैं मुंह से बोलते हैं लघु शंका करते हैं शौद जाते हैं। ये कर्म भाग है ये लेबोरेटरी है वो कर्म विभाग है और एक ज्ञान विभाग है आग से देखते हैं, कान से सुनते हैं जीभ से चखते हैं, खट्टा मीठा पहचानते हैं कोमल कठोर पहचानते हैं दुर्गंध सुगंध पहचानते पे हैं अच्छा समझते हैं ये ज्ञान विभाग। तो आपको यदि दुनिया में कोई भी काम करना है तो आप अपने ज्ञान विभाग और कर्म विभाग दोनों को मिला के काम कीजिए हाथ से देख लीजिए तब हाथ से उठाइए कहीं बिच्छू न उठा ले हाथ हैं? ठीक ठीक समझ लीजिए तब भोजन कीजिए कहीं जहर न हो उसमें कहीं आपके शरीर के लिए हितकारी न हो तो ज्ञान और कर्म दोनों को मिला आपको प्रत्यक्ष वस्तु की प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए आप सब्जी बनावे किसमें तो किस, किस चीज की छौंक लगनी चाहिए ये आपको मालूम होना चाहिए ये चीज थक के पकाना ठीक है कि खुली रख के पकाना ठीक है ये आपको मालूम रहना चाहिए हो है ना यदि सब्जी को हरी हरी रखना हो तो थोड़ा सोडा तो डाल पका प्रयोग तो कीजिए लेकिन उसको ढकिए मार यदि आपको लौके का केले का साग बनाना हो तो लोहे के बर्तन में मत बनाइए काला हो जाएगा बर्तन भी ठीक चाहिए मसाला भी ठीक चाहिए नारायण आपको केले का चिप्स बनाना हो और काट के उसको रख दिया तो काला पड़ जाए उसको नमकीन पानी में गिराते जाइए जो करते हो रहेगा तो सब बात सीखनी पड़ती है आप लोग ये जो सोचते हो कि सब काम तो हम सीख सीख के करेंगे लेकिन ईश्वर की प्राप्ति का जो काम है वो मनमाने ढंग से हो जाएगा उसको सीखना नहीं पड़ेगा या उसकी कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी ये बिल्कुल गलत है डॉक्टरी पास करने के बाद भी डॉक्टर के पास रह के प्रैक्टिकल डॉक्टरी सीखनी पड़ती है वकालत पास होने के बाद भी वकील के साथ रह के बरस छ महीने तक तो प्रैक्टिकल वकालत की शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है आप सोचते हैं हम किताब में पढ़ेंगे और पंडित हो जाएंगे बहुत ही पढ़ पढ़ जगन हुआ पंडित भयानक हो भाई अक्षर प्रेम हो तो पढ़े सो पंडित हो सब काम कायदे से होना चाहिए अच्छा कहो हम कर्म छोड़ देंगे नहीं छोड़ते काम करना पड़ेगा तो हम निष्काम हो जाएंगे कह तो निष्काम काय को जाओगे बाबा तो हैं तुमको चलने के लिए चाहिए पहनने के लिए चाहिए खाने को चाहिए निष्काम निष्काम निष्काम देवकूप लोग जब निष्काम बनते हैं तो अपना बहुत नुकसान करते हैं वो निष्कामता में भी समझदारी चाहिए समझो एक पत्नी है उसको साड़ी की जरूरत है पहनने के लिए उसने कहा कि हम अपने पति से तो बहुत निष्काम प्रेम करते हैं अत्यंत निष्काम प्रेम है भला पति से हम साड़ी मांगे कचमत्त मांगो निष्काम हो तुम। तो बेवकूफ तो गई पड़ोसी के घर बोली हम अपने पति से तो निष्काम भाव से प्रेम करते हैं तुम हमको साड़ी लाके दे देते बेवकूफी है कि नहीं अरे है अरे बाबा साड़ी चाहिए तो अपने पति से मांगो पति से निष्काम हो ये निष्कामता भी बेवकूफों के लिए बहुत हानिकारक है समझते ही नहीं है कि निष्कामता क्या होती है हर साल तो एक बच्चा होता है बोले निष्काम भाव से दूसरे की गांठ काटते हैं ब्लेक करते हैं बेईमानी करते हैं चोरी करते हैं कहते हैं निष्काम भाव से तो बाबा बिना सोचे समझे ये रास्ता तय नहीं होता काम करना चाहिए कर्म करना चाहिए अब आपको देखो काम करने में एक बात का ध्यान रखना है आप झूठ बोलोगे तो आपका काम तो बन सकता है कोई बात नहीं दुनिया में बहुत लोग झूठ बोल के काम बना लेते हैं जब लोगों को मालूम पड़ता है कि झूठ बोलता है तब काम बिगड़ता है हो भगवान का नाम लेते हो पूजा करते हो पाठ करते हो स्तुति करते हो और अपना दिल गंदा किए जा रहे हो अरे पहले की जो गंदगी है वही बहुत है उसको दूर होने दो है और अपना दिल अगर गंदा करते जाओगे तो तुम्हारी पूजा तुम्हारा पाठ वो तो वही हुआ ना गज स्नान हो गया गजस्नान तो हो हाथी ने सरोवर में स्नान किया जब बाहर निकला तो फिर सूर से धूल उठा के अपने ऊपर फेंक लिया फिर ज्यो का त्यों, तो भाई मेरे ये जो साधन होते हैं मोक्ष के रूप में भी वही परमात्मा है भोग के रूप में भी वही परमात्मा है धन के रूप में भी वही परमात्मा है धर्म के रूप में भी वही परमात्मा है जो लोग परमात्मा को पहचानते हैं वो बरगलाते नहीं है किसी को कोई चाहता है धन और उसको कह रहे करो बहरा छोड़ो धन हाँ पहनो गेरुआ तो वो सृष्टि का रस परमात्मा का रहस्य नहीं जानता है हाँ कोई पहने हुए है गरुआ और बोले अरे वो किस्मत के मारे क्यों गिरुआ पहन लिया आज आप ब्याह कर तो वो परमार्थ को नहीं जानता है जो जिस वस्तु को पाना चाहता है जिस रास्ते से चलता है जहां पहुंचना चाहता है एक आदमी जाना चाहता है इंडिया गेट और आप उसको हो रीवली का मार्ग बताते हैं तो ये आपकी गलती है आपको अपना जो प्रिय है वही दूसरे के ऊपर ला आपके व्यवहार में गलती कहां है जो आपको स्वाद लगता है वही चाहते हैं आप कि दूसरा भी खाए उसको स्वाद लगे जो काम आपको अच्छा लगता है वही दूसरे से कराना चाहिए जो बात बोलना आपको पसंद है वही आप चाहते हैं कि दूसरा भी बोले ध्यान करने वाले को कीर्तन करने वाले चाहते हैं कि ध्यान छोड़ दे कीर्तन करे। और कीर्तन करने वाले को ध्यान करने वाले चाहते हैं क्या बच्चों के खेल में लगा आजा ध्यान कर। तो भाई ध्यान एक दूसरी चीज है कीर्तन एक दूसरी चीज है किसी को दुनिया में बरगलाने की जरूरत नहीं है वो जहां बैठा है जहां पहुंचना चाहता है उसकी अगर तुम कुछ मदद कर सकते हो तो करो और नहीं कर सकते हो उसको उसकी जगह से हटा देना चाहते हो उसको उसके लक्ष्य से विमुख कर देना चाहते हो तो यह कोई कायदे की बात तो, नहीं है और एक सज्जन है हो, खादी की टोपी लगाते हो धोती पहनते हैं कुर्ता पहनते हैं अब उनका बेटा जो है वो बड़े बड़े बाल रखता है और तक का वो जो होता है ना वो पहनता है और ये घुटने और उनको बड़ा दुख है वो अपने बेटे को रोज दाटते हैं रोज लड़ाई होती है हमने उनसे पूछा कि तुम्हारे पिताजी और दादाजी कैसे पहनते थे कपड़े बोले पिताजी तो पिता सिर्फ पगड़ी बांधते थे तो मैंने कहा सबने पगड़ी छोड़ के टोपी क्यों पहनी तो तुम्हारे पिताजी तो बगलबंदी बांधते थे हैं? अब तुम कुर्ता कोट क्यों पहनते हो क्या तुमने अपने पिताजी की पोशाक छोड़ के अपने लिए तो नई बदल ली अब तुम्हारा बेटा तुम्हारी पोशाक छोड़ के नई पोशाक पहनना चाहता है तो तुम उसके ऊपर क्यों नाराज होते हो नहीं तुम्हारे पिताजी तो चौथे में बैठ के खाते थे हैं तुम मेज पर बैठ के खाते हो अब तुम्हारा बेटा होटल में जाए तो तुमको रोकने का क्या हक हुआ है वही पचास बरस पहले वाली बात बनी रहे इसके कारण मन में बहुत पीड़ा होती है दुख होता है ना साधन न बजा थोड़ा समझना चाहिए बात को समझना चाहिए तो ये जितना दुख होता है हमारे जीवन में हम जो घन चाहता है